परन्तु यदि ये अनुभव ना हो सकता हो तो, तो भाई मनुष्य के मन में तो कामना है तो कामना करके जैसे इंद्रियां अपनी अलग अलग होती है वैसे रूप के देवता होते हैं शब्द के देवता होते हैं नारायण घृण के देवता रसना के देवता उन उन देवताओं की जब उपासना करोगे तो जो जो वो देवता बिचारे दे सकते होंगे वो तुमको देंगे लेकिन उनके चक्कर में कभी नहीं पड़ना चाहिए क्योंकि एक परमेश्वर जो है उसकी आराधना से सब फल मिलता है तो अकाम सर्व कामो मोक्ष काम उदारधी ही तीव्र भक्ति जोगे नजे तो पुरुषम परम एकमात्र भगवान की ही आराधना करनी चाहिए लेकिन भगवान की आराधना में भी पहले भगवान का ध्यान करना चाहिए कि एक वित्ते का ये जो हृदय है अंगुष्ठ मात्र इसमें पुरुष रहता है और उस परमेश्वर का साकार परमेश्वर का ध्यान करना चाहिए और उसका मुकुट उसका कुंडल उसके नेत्र उसकी भाव हैं समग्र शरीर का ध्यान करके अपने चित्त को उसमें लगाना चाहिए जब चित्त एकाग्र हो जाए तब महाराज वो रूप को छोड़ करके केवल एक अंग का ध्यान करना एक अंग में केवल मंद मंद मुस्कान का ध्यान करना और उसको छोड़ करके जो निराकार प्रभु है उसका ध्यान करना और जब ध्येय निराकार हो जाएगा तो ध्याता भी निराकार हो करके उसके साथ मिल जाएगा और फिर उसको परमानंद की प्राप्ति हो जाएगी निर्गुण का साक्षात्कार होने की योग्यता आ जाएगी तो दो अध्यायों में पहले चित्त की एकाग्रता से श्रवण करना चाहिए उसमें क्रम मुक्ति और सद्यो मुक्ति का वर्णन किया ये श्रवण का पहला अंग है कि जो श्रवण करे उसकी उसके चित्त में एकाग्रता और ध्यान रहना चाहिए इसके बाद दो अध्यायों में ये वर्णन है कि सौन के हृदय में कैसी श्रद्धा है और राजा परीक्षित के हृदय में कैसी श्रद्धा है और उन्होंने सुखदेव जी महाराज से अपने श्रद्धा का जब निवेदन किया तो सुखदेव जी महाराज के हृदय में उल्लास उदय हुआ और उन्होंने यद्यपि वे स्वयं परमात्मा के स्वरूप हैं फिर भी उन्होंने अपना सिर झुका करके परमात्मा को नमस्कार किया अनेक प्रकार से नीच से नीच महाराज परमात्मा का ध्यान करके मंगलमय हो जाते हैं कीर्तन बंदन आदि से और नारायण परमात्मा से जो परमात्मा को प्राप्त कर लेते हैं वो महात्मा जैसी उनकी रुचि होती है हो वैसा परमात्मा बदंत चैत कवयो यथारुचम महात्मा का मन हुआ तो मछली के रूप में परमात्मा का वर्णन कर दिया आ, कछुआ के रूप में कर दिया सुअर के रूप में वर्णन कर दिया क्योंकि वो जानते हैं कि परमात्मा के सिवाय तो दूसरा कोई उपादान दूसरा कोई निमित्त है ही नहीं वही अभिन्न पादान कारण सर्व के रूप में विवर्त होता है तो बदंत चैत कवयो जथा रूचाम जैसे रुच गया वैसे ही परमात्मा का वर्णन करने लगे और फिर उन्होंने प्रार्थना की सोलंक शिष्ट भगवान वचानसी में वो भगवान आकर हमारी वाणी को अलंकृत करें जो सर्व रूप है जो सर्वांतर यामी है जो सर्व हैं सर्वान्तर जामी है सर्वातीत हैं और सर्वस्वरूप हैं और जिनके सिवाय और कोई नहीं है वो प्रभु हमारी वाणी में आवे और अपने स्वरूप का वर्णन करें इस प्रकार सुखदेव जी ने भी अपनी श्रद्धा प्रकट की उसके बाद सौनक जी ने प्रश्न किया कि सुखदेव जी ने क्या क्या परीक्षित ने क्या प्रश्न किया और सुखदेव जी ने क्या वर्णन किया नारायण उन्होंने प्रश्न किया कि भगवान तो कथा के श्रवण से कानों के रास्ते आकर के हृदय में प्रवेश कर जाते हैं और हृदय को शुद्ध कर देते हैं अपने आप सो ये जो श्रवण है ये ही इस विश्व सृष्टि में सर्वोत्तम साधन है तो दो अध्यायों में सौनक और सूत की श्रद्धा और परीक्षित और सुखदेव की श्रद्धा श्रद्धा माने हृदय की निर्मलता श्रद्धाम प्रातः श्रद्धाम हवामहे मे ऋग्वेद में मंत्र आया है हम प्रातः काल श्रद्धा का आवाहन करते हैं यजुर्वेद में आया श्रद्धया सत्यमाप्यते श्रद्धा से सत्य की प्राप्ति होती है तो यदि आप सत्य परमात्मा को प्राप्त करना चाहते हैं तो अपने हृदय में सौनक की तरह सूत की तरह परीक्षित की तरह सुखदेव की तरह श्रद्धा का आवाहन करें जहाँ श्रद्धा आती है वहाँ भक्ति आती है जहाँ भक्ति आती है वहाँ भगवान आते हैं तो चित्त की एकाग्रता एक साधन और नारायण चित्त की निर्मलता ये दूसरा साधन श्रवण का अंग है इसी से ये सुनना जो है सगुण साकार का सुनना सफल होता है तीसरा अंग है मनन तो चार अध्यायों में तो ध्यान और श्रद्धा का वर्णन है और छह अध्यायों में मनन का वर्णन है और छह अध्यायों में कैसे वर्णन है नारायण अभी आपको सायकाल सुनावेंगे कि श्रीमद् भागवत में मनन की प्रणाली क्या है ओम शांति शांति शांति ओम नमो नारायण अच्छा नारा, माता तिब्बत शोक गाथा तुद सुना हिमा जा Так mm -hmm. <laughs> ओम नमः नमः श्री महसास्वात चरणकमलिन्म करजनिवासा श्री राम चंद्रा वागी से वदने लक्षसी यस्यास्ते हृदय संवि तम नृसिहम भजे विश्वसर्ग विसर्गा नवलक्षित श्री श्रीकृष्णाख्यम परम धाम जगत धाम जगद्धाम हो की ऐसी लीला है कि जब तक इसको कोई समझाने वाला नहीं मिले ये समझ में आती नहीं है एक क अक्षर लिखा हो भीत पर कागज पर पर जब तक बालक को बताया न जाए बोलकर कि यह क है तब तक उसको नहीं पहचान सकता तो ईश्वर जो सर्वांतर है इंद्रियों से मन से जागृत स्वप्न सुषुप्ति से पीछे रहकर उनको प्रकाशित करता है और उनके मिथ्या नाम रूप को धारण करता है उसको बिना श्रवण के कोई पहचान सके ऐसा होना संभव नहीं है इसलिए मनुष्य को श्रवण करना चाहिए सुनना चाहिए तो सुनने का अर्थ होता है केवल कान से सुनना नहीं भक्ति शास्त्र में भी और वेदांत शास्त्र में भी शब्द में जो शक्ति है जो उसका पदा, पदार्थ है तात्पर्य है उसका ठीक ठीक निश्चय करने का नाम श्रवण होता है वेदांत में संपूर्ण वेदांतों का तात्पर्य परमात्मा है ये निश्चय करने का नाम श्रवण होता है आप सुने तो बहुत लेकिन आपके हृदय में बुद्धि में निश्चय कोई न हो तो वो अभी श्रवण नहीं हुआ तो इसी से हमारे वेदांतियों में भी भामतीकार बाचस्पति मिश्र ने ये कहा कि श्रवण मनन निधि से जो साक्षात्कार होगा वो भी सोपाधिक का ही होगा निरूपाधिक का नहीं होगा विवरणकार ने निरूपाधिक का साक्षात्कार माना तो भक्ति के विषय में ऐसी बात है कि यदि आप श्रवण करें सुने तो क्या सुन रहे हैं और उसका सार क्या है ये निश्चय करें और ये निश्चय कब होगा जब मन लगाकर सुनेंगे एकाग्र मन से ध्यान करेंगे और दूसरी बात यह है कि हृदय पवित्र होगा शुद्ध होगा शुद्ध होने का अर्थ यह है कि जैसे पानी में माटी मिली हो तो शुद्ध जल नहीं कहा जाएगा ना उसमें शहद मिला दें तब भी शुद्ध जल नहीं कहा जाएगा नींबू मिला दें तब भी शुद्ध जल नहीं कहा जाएगा जब वो बिल्कुल खालिश होगा उसमें दूसरी कोई चीज मिली नहीं होगी तब उसको शुद्ध कहेंगे तो जब भगवान पर श्रद्धा होती है और हृदय निर्मल होता है तब वो जो सुनी हुई वस्तु है उसका ग्रहण होता है हम आपके ढोंग को भी समझते हैं आप संस्कृत नहीं जानते हैं बिना समझे बूझे चाहे जैसा पदच्छेद कर लेते हैं और चाहे जो उसका अर्थ समझ लेते हैं तो वो नहीं तीसरी बात है कि जो आप सुनते हैं उसका मनन करें मनन करें माने युक्ति के द्वारा उसका समर्थन करें एक तो सुनने के बाद होता है तर्क वितर्क कैंची से जैसे कुतरते जाते हैं आ, काटते चले गए और पूर्व पक्ष में माने उसका खंडन करने के लिए सोचते रहे मनन उसको कहते हैं जो अनुकूल चिंतन होता है पहले आप उसके दृष्टिकोण को समझिए कि जिसने ये बात कही है वो किस नजरिया से किस दृष्टिकोण से किस केंद्र बिंदु को ध्यान में रखकर उसने ये बात कही है यदि आप वक्ता के हृदय को उसके विवक्षित अर्थ को उसकी आकांक्षा को यदि नहीं समझेंगे तो उसके तात्पर्य को सिर्फ काटते ही रहेंगे या ऊपर ऊपर तैरेंगे नहीं समझ सकते तो नारायण मन की एकाग्रता के लिए दो अध्याय दूसरे स्कंध में दिए ध्यान के और दो अध्याय दिए जिसमें सूत सौनक और सुखदेव परीक्षित के भागवत के प्रति जो उद्गार हैं श्रद्धा है भगवान के प्रति उसका वर्णन है और बाकी जो छह अध्याय हैं उनमें मनन का वर्णन है मनन माने जो बात कही जा रही है उसके दृष्टिकोण को आप ठीक ठीक समझें तो तीन अध्यायों में उत्पत्ति के द्वारा मनन है और तीन अध्यायों में उपपत्ति के द्वारा मनन है माने मनन का दो तरीका है मनन माने जो बात आप सुन रहे हैं उसके समर्थन के लिए आपके मन में बुद्धि में युक्तियों का विचारों का उदय हो तो ये बात भागवत में इस ढंग से समझाई गई कि एक बार नारद जी ने जो ब्रह्मा जी के पुत्र हैं और अनुव्रत शिष्य हैं जैसे एक पुत्र अपने पिता की सेवा करता है वैसे नारद जी पुत्र होने के कारण पिता ब्रह्मा का सेवन करते हैं सेवा करते हैं अंतकरण के अधिष्ठात्र देवता ब्रह्मा जी हैं और उसमें जो केवल मन अंश है उसके आध्यात्मिक रूप हैं नारद जी महाराज अब वे ब्रह्मा जी की सेवा करते हैं दूसरे अब बुद्धि की अधिष्ठाता है ब्रह्मा इसलिए वो ज्ञान देते हैं तो गुरु परंपरा में भी ब्रह्मा जी आते हैं बिना गुरु परंपरा के कोई ज्ञान प्राप्त होता नहीं चाहे कोई लाख सिर पीट ले बिना गुरु बिन होए हो ज्ञान तो बिना गुरु के ज्ञान तो हो नहीं सकता तो नारद जी ने बहुत दिनों तक ब्रह्मा जी की सेवा की पिता के रूप में भी और गुरु के रूप में भी सो एक जब ब्रह्मा जी प्रसन्न थे और देख के कि मूड ब्रह्मा जी का कैसा है नारद जी ने एक प्रश्न उनसे किया पिताजी हम तो समझते हैं कि आपसे बड़ा और कोई नहीं है लेकिन आप भी कभी कभी ध्यान करने के लिए बैठ जाते हैं तो मालूम पड़ता है कि आपसे भी परे कोई है जिसका आप ध्यान करते हैं तो वो कौन सी चीज है ब्रह्मा जी ने कहा कि बेटा तुमको मालूम नहीं है कि मुझसे परे कौन है इसी से तुम ऐसा प्रश्न कर रहे हो अथवा ये भी हो सकता है कि सम्यक कारुण कश्य का तुम बड़े करुणाशील हो लोगों को ये बात मालूम पड़े इसके लिए पूछ रहे हो तो ठीक बात है मुझ से और सारी विश्व सृष्टि से परे एक तत्व है एक परमात्मा है जैसे हजार हजार घड़े बने और उनसे परे माटी रहती है जैसे हजार हजार लहरें उठें और उनसे परे जल रहता है जैसे हजार हजार लपटें उठें और उनसे परे अग्नि होता है जैसे हजार हजार झोंके आवे परंतु वायु उनसे परे होता है ऐसे ही ये जो सृष्टि बनती बिगड़ती है सबके परे मुझ मुझसे भी परे और सबसे परे एक परमात्मा नाम का तत्व है उसको तुम नहीं जानते हो इसलिए पूछ रहे हो अब नारद जी ने पूछा कि पिताजी आप उसी तत्व का हमको उपदेश कीजिए क्योंकि तो दुनिया में लोग जिससे रुपया मिले जिससे भोग मिले जिससे इज्जत मिले उसी को जानना चाहते हैं सत्य को परमात्मा को तो कोई जानना चाहता ही नहीं है तो भाई परमात्मा को जानेंगे तो हमको क्या मिलेगा तो बताना पड़ेगा कि जैसे ब्राह्मणों को लड्डू खाने को मिलता है वैसे तुमको भी मिलेगा तो परमात्मा को जानने से लड्डू खाने को नहीं मिलता है ये जो हम असत्य में फंसे हुए हैं बिल्कुल अंधकार में जा रहे हैं वहां से प्राण मिलता है असत्य से सत्य में आते हैं मृत्यु से अमृत में आते हैं अंधकार से प्रकाश में आते हैं इसके लिए परमात्मा को जानना चाहिए तब उन्होंने ये सृष्टि कैसे होती है इसका वर्णन किया तो उन्होंने एक अध्याय में तो जगत की उत्पत्ति कैसे होती है इसका वर्णन किया दूसरे अध्याय में जीवों का परस्पर समागम कैसे होता है विराट का वर्णन करके और इंद्रियों में कैसे देवता लोग प्रवेश करते हैं का उसका वर्णन करते हैं आप केवल 10 मिनट में 5 मिनट में यदि उसको सुन के समझना चाहें, तो ऐसा तो है नहीं उसके लिए तो जीवन में थोड़ा सा समय निकाल के उस सत्य को समझना पड़ता है तो पांचवे अध्याय में तो जगत की उत्पत्ति परमात्मा से कैसे होती है से जतक की शैली से ब्रह्मा जी ने नारद को समझाया और दूसरे अध्याय में विराट की उत्पत्ति होकर इन शरीरों में इंद्रियां कैसे आती हैं और पुरुष सूक्त में जैसा वर्णन है कैसे परमात्मा इसमें प्रवेश करता है और ये सारी की सारी विश्व सृष्टि जो है ये परमात्मा का स्वरूप है ब्रह्मा जी ने परमात्मा के अवयवों से ही भगवान की आराधना की उन्हीं से ब्रह्मा जी ने पूज्य पुझ, और पूजक का भेद बनाया और उन्हीं से मंत्र तंत्र, जितने ऋषि देवता छंद यज्ञ ये सब बनाया असल में परमात्मा के सिवाय दूसरी कोई वस्तु तो नहीं है पुरुष है वेदग्व सर्वाम यद भूताम यज्ञ भाव्यम जो कुछ हुआ और जो कुछ होगा वो सब परमात्मा का स्वरूप है तीसरे अध्याय में सातवें में दूसरे स्कंद के बराह अवतार से लेकर के कृष्णा अवतार पर्यन्त जो भगवान के अवतार हैं उनका वर्णन किया गया उसके वर्णन का अभिप्राय क्या है का असल में परमात्मा तो एक ही है सकल सूरत बदलने से जैसे एक सोने का पत्र होए और उसमें मानसिक लकीर खींच दी जाए कि ये सुअर है और ये मछली है और ये कछुआ है ये सिंह है ये स्त्री है ये पुरुष है तो रहता सब का सब सोना ही है इसलिए सकल सूरत बदलने से परमात्मा में किसी प्रकार का परिवर्तन नहीं होता है ये तो मनुष्य के मन में जो मिथ्या संस्कार बैठ गए हैं उसके कारण अलगाव मालूम पड़ता है तो पांच और छह और सात इसमें क्या क्या बात बताई गई कि विश्व की जगत की दृश्य की उत्पत्ति कैसे होती है और नित्य परिच्छिन्न जो जीवात्मा है उनका इसमें समागम कैसे होता है कैसे प्रवेश करते हैं और परमात्मा जीवों की रक्षा के लिए कैसे अवतार लेते हैं तो ये जगत जीव और परमात्मा के आविर्भाव का जो प्रकार है उसके द्वारा मनन किया गया कि असल में परमात्मा एक ही है असल माने न सलती सलगतो जिससे सलिलम शब्द बनता है जो कभी कहीं आता जाता नहीं है ज्यो का स्थिर है उसको असल कहते हैं वो असल आ, आ, आ, आ, हलंत शब्द भी है और न, न, ये अजंत शब्द भी है क्योंकि क्यों प्रत्यय होने पर असल हो जाता है और अच प्रत्यय होने पर असल हो जाता है असलम हो जाता है नारायण ना ना ना तो असल असल जो चीज है वो समझने की है उसके बाद तीन अध्यायों में मनन के द्वारा परमात्मा के उपपत्ति के द्वारा उपपत्ति माने युक्ति समर्थन के लिए जो युक्ति चाहिए सो बताया उसमें ये बात बताई गई कि ब्राह्मकल्प में पहले ये कल्पों की कथाएं अलग अलग होने से लोगों की समझ में कहीं कहीं असंगति मालूम पड़ती है कहीं ब्राह्मकल्प की कथा है कहीं पाद्म कल्प की कथा है कहीं बराह कल्प की कथा है जो लोग समझ के पढ़ेंगे उनके मन में प्रश्न तो जरूर उठेगा और प्रश्न उठेगा तो वो कल्प भेद कैसे होता है संकल्प भेद कैसे होता है इस बात को ठीक ठीक समझ सकेंगे मंडितक या श्वेत पद्सना या ब्रह्माशुत शंकर प्रभुति दे सदातावती भगवती निःशेषा जा guru <laughs>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 ये आकाश है अब इस आकाश में जैसे एक कमल का फूल खिले वैसे खपुष्प के समान वेदांती लोग खपुष्प शब्द का प्रयोग करते हैं आकाश कुसुम जैसे कुछ हो ही नहीं एक कमल खिला अब उस कमल के ऊपर संकल्प रूप से एक ब्रह्मा जी प्रकट हुए अब ब्रह्मा जी ने देखा कि मैं कहा से पैदा हो गया अब वो महाराज कमल की जड़ को ढूंढने जाए तो वहां भी न मिले बाहर ऋण तो वहां भी न मिले भीतर ऋण तो वहां भी न मिले तो अंत में ब्रह्मा जी जब व्याकुल हो गए और चारों ओर देखने लगे पूरब देखा तो एक मुंह दक्षिण देखा तो एक मुंह पश्चिम देखा तो एक मुंह उत्तर देखा तो एक मुंह चार मुंह उनके हो गए जब फिर भी परमात्मा का दर्शन किसी काल में किसी देश में किसी वस्तु के रूप में सत्य का दर्शन जब उनको नहीं हुआ तब उन्हें आदेश हुआ त प स्पर्शे सुजत ठोडशम एक ये जो कबरगादी आदि वर्ग है उनमें से जो सोलहवा अक्षर है त और इक्कीसवा अक्षर है प इन दोनों को जोड़ करके जो होता है सो करो अर्थात जैसे वेद में कहा गया तपसा ब्रह्म विजिज्ञासव तपस्या के द्वारा ब्रह्म का ज्ञान प्राप्त करो तपस्या माने कांटे पर लेटना नहीं आग तापना नहीं धूप में जाना नहीं भूखे रहना नहीं तप आलोचने विचार करो विचार के द्वारा मालूम पड़ेगा कि जो विचार का मूल है जहाँ विचार से उ, का उदय होता है और जहाँ विचार रहता है और जहाँ विचार का अंत होता है वो विचार के भीतर अंतर्जामी के रूप से जो बैठा हुआ है वो परमात्मा तपसा ब्रह्म विजिज्ञा सस्व इस आलोचना के द्वारा विचार के द्वारा पर ब्रह्म परमात्मा का ज्ञान प्राप्त करो अब ब्रह्मा जी ने जब आलोचन किया तपस्या में विचार में बड़ी भारी शक्ति है नारायण और जो विचार में लग जाता है महाराज वो मरने को भी नहीं डरता है भूखे रहना पड़े उसको सिर पटकना पड़े लेकिन जब एक समस्या चित्त में उदय होती है कि हमें इसका समाधान करना है तो वो सब कुछ भूल जाता है खाना पीना भूल जाता है नारायण उस वस्तु में जो रहस्य छिपा हुआ है उसका पता लगा के ही दम लेता है अब तो महाराज भगवान ने कृपा की तो ब्रह्मा जी को वही का वही अपने हृदय में ही परमात्मा का दर्शन हुआ वो परमात्मा कैसे थे तो उनके आधिदैविक रूप का वर्णन है परमात्मा जो है उसका एक आध्यात्मिक रूप होता है एक आधिदैविक और एक उसका आधिभौतिक रूप भी होता है सो नारायण पहले आधिदैविक रूप का साक्षात्कार हुआ वो चतुष्पाद के रूप में तो निर्गुण ब्रह्म का विचार होता है और चतुर्भुज रूप में सगुण ब्रह्म का विचार होता है ये तो महराज अर्थ धर्म काम मोक्ष जैसे चार पुरुषार्थ हैं और चार भगवान के व्यूह हैं वासुदेव प्रद्युम्न अनिरुद्ध संकर्षण इस प्रकार परमात्मा का चतुर्भुज रूप में विचार होता है उनकी चार भुजा हैं माने चारों प्रकार की शक्तियों से जागृत स्वप्न की शक्तियों से युक्त है भागवत के बारहवें स्कंध में भगवान की मूर्ति का रहस्य दिया हुआ है उनका मुकुट कैसा है और उनके गले में कौस्तु मणि क्या है और बाजू बंद क्या है सब का रहस्य दिया हुआ है बारहवें स्कंध में अब भगवान प्रकट हुए प्रकट हुए तो ब्रह्मा जी उनको देख के बहुत प्रसन्न हुए वे भी ब्रह्मा जी को देख करके मुस्कुरा पड़े उनके भौहों से अनुग्रह की वर्षा होने लगी और मंद से उनको देखा और करेश प्रसन्न ब्रह्मा जी से हाथ मिलाया भगवान ने हाथ मिलाने की प्रणाली बहुत पुरानी है भागवत में तो कई बार आया है बल्कि मैत्री के प्रसंग में तो वाल्मीकि रामायण में भी ये बात कई बार आती निपीडिय पाणिना पाणिम हाथ से हाथ को जोर से दबाया हो सुग्रीव राम के प्रसंग में ये बात आती है ये अंग्रेजी ढंग नहीं है ये तो बहुत पुराना जब वहां नारायण पांच हजार वर्ष के पहले लोग मानव जीवन के रहस्य को जानते नहीं थे तभी से यहाँ बाल्मीकि रामायण आदि में ये प्रथा चली है अब तो ब्रह्मा जी बड़े प्रसन्न हुए और बोले कि महाराज आप तो हमको अपना रहस्य बता दीजिए अब नारायण ने कहा अच्छा मैं तुम्हारे ऊपर अनुग्रह करता हूँ और अपना विज्ञान बताता हूँ अपना रहस्य बताता हूँ अपना अंग उपांग बताता हूँ और ये कहकर नारायण ने चार श्लोकों में चतुःश्लोकी भागवत का उपदेश किया ब्रह्मा जी के लिए एक में ये बात कही गई है कि हमेवा समेवा अग्रह नान्यजयत सदसत परम देखो भाई सुनने वाले जो हैं उनके मन में काल की बासना रहती है असल में बासना ही काल है काल नाम का कोई पृथक द्रव्य है ऐसा तो न्याय वैशेक और मीमांसक और जैन लोग मानते हैं बाकी तो ऐसे ही सब मानते है चार मत में भी चेतना का चेतना का चमत्कार ही है काल और सांख्य जोग में महतत्व की एक वृत्ति है काल और वेदांत में अविद्या की वृत्ति है और भागवत में भगवान की शक्ति अथवा चेष्टा अथवा संकल्प का नाम काल दिया हुआ है काल कोई मूल तत्व नहीं है लेकिन लोगों के दिमाग में ऐसा भर गया है कि वो पूछते हैं पहले क्या था जब ये नाम रूप प्रकट नहीं हुआ था तो इसके पहले क्या तो भगवान ने बताया केवल मैं ही था मैं ही माने चित सत सत चित जो अविनाशी और ज्ञान स्वरूप परमात्मा है वो और फिर उसके लिए बताया मैं अकेला ही था हम आसम और फिर बताया आसम एव मैं ही था और केवल था ही था निष्क्रिय था कुछ करता हुआ नहीं था उसके बाद फिर मैं ही बना और मैं ही बदला और सबका निषेध हो जाने पर जो शेष रहता है सो मैं ही हूँ जो वशिष्यत तो सो स्म इसका अर्थ है कि एक चीज ऐसी है जो पैदा होती है रहती है बदलती है और नष्ट होती है वो उत्पन्न सत है और नारायण एक वो है कारण सत अधिष्ठान सत जिसमें इसकी प्रतीति होती है तो वो अधिष्ठान सत मैं ही हूं परमात्मा ने बताया और ये बताया कि जो वस्तु न होए और वो मालूम पड़े तो वो जो मालूम कराने वाली चीज है उसको माया कहते हैं जादू का खेल कहते हैं ऋतर्थम जत प्रति न प्रति चात्मने तद विद्या आत्मनो मायाम यथा भाषो जथा भाषो यथातम जैसे नारायण दो चंद्रमा नहीं होए और दो चंद्रमा मालूम पड़े और जैसे राहु आसमान में न हो लेकिन मालूम न पड़े ये माया का खेल है कि जो परमात्मा है वो तो मालूम नहीं पड़ता और जो दुनिया नहीं है वो मालूम पड़ती है तो इंद्रो माया भी पूर्व रूपये माया भाषे न करोते इत्यादि श्रुति के अनुसार इसका नाम माया है और देखो ये दो संसार क्या है जगत क्या है का जगत ऐसा मालूम पड़ता है कि घड़ा बना उसमें मिट्टी घुसी अथवा मिट्टी में घड़ा बन गया लेकिन नारायण ये तो पहले से ही आकाश वायु तेज जल पृथ्वी बने रहते हैं पहले से ही रहते हैं वो न तो किसी में प्रवेश कर प्रविष्टान्य प्रविष्टा नहीं तथा तेसु न भगवान संसार बना करके और तत्सृष्टवा तदेव अनुप्राभिशात का ये बात नहीं है असल में जैसे अध्यस्त सर्प में अधिष्ठान रज्जू का अनुप्रवेश होता है पहले से ही अधिष्ठान रज्जू है अनुप्रवेश का प्रश्न क्या है इसी प्रकार जगत में परमात्मा का अनुप्रवेश नहीं है वो तो एक माया का खेल ही है चौथी बात उन्होंने बताई की तावदेव जिज्ञास्यम तत्व जिज्ञासुनात्मन अन्वय सर्वत्र य एक ऐसी वस्तु है जिसके बिना दूसरी कोई वस्तु नहीं होती है और जिसके बिना भी जिसके बिना कोई वस्तु नहीं होती है और वस्तुओं के बिना भी जो रहता है सर्वदेश में सर्वकाल में सर्वरूप में वस्तुओं के भावाभाव का अधिष्ठान साक्षी आत्मा से एक वो अपना आत्मा ही है क्योंकि चेतन वस्तु जो है उसका अभाव तो कभी हो नहीं सकता वो सबका साक्षी है और उसमें परिणाम कभी हो नहीं सकता क्योंकि वो बदलेगा तो जानेगा साक्षी कैसे रहेगा इसलिए साक्षी चेता केवलो निर्गुणश्च ये जो श्रुति परमात्मा का स्वरूप बताती है तत्मस्यादी महावाक्य से जो आत्मा और परमात्मा की एकता का बोध होता है वही जानने योग्य है, है। भगवान ने ब्रह्मा जी से कहा कि ब्रह्मा जी तुम इन चार बातों को समझ लो और धारण कर लो और फिर भगवान कल्प विकल्पेशु न विमुहजित करहि ही चित कल्प विकल्प में कभी भी तुमको किसी प्रकार का मोह नहीं होगा चाहे जहा रहो और चाहे जब रहो चाहे जो करो नारायण और चाहे जो भोगो हो भगवान कल्प कितने भी संकल्प विकल्प आवे निर्भय होकर के निर्द्वंद हो करके तुम सृष्टि बनाते रहोगे ये ज्ञान होने से कोई निकम्मा नहीं हो जाता ज्ञान होने से तो निर्भय हो करके कर्म करने की शक्ति आ जाती है अब जाओ तुम सृष्टि बनाओ तुमको कभी मोह नहीं होगा अब तो ब्रह्मा जी महाराज देख देख के अनादि जो जीव है और अनादि जो उपादान है और अनादि जो वासना संस्कार हैं उनके द्वारा जीवों को दे देह देने लगे अब ये जो श्रीमद् भागवत पुराण है इसका मूल यही है कि भगवान ने ब्रह्मा जी को ये जो चार श्लोक बताए चतुर्श्लोक भागवत तो भगवता प्रोक्तम भागवतम भगवता ब्रह्मणे प्रोक्तम भागवतम इदम भगवता पूर्वम ब्रह्मणे नाभि पंकजे स्थिताय भवभीताय कारुण्ञ्याप्रकाशितम बड़ी करुणा से उन्होंने इस श्रीमद भागवत को प्रकाशित किया फिर बताया कि श्रीमद भागवत में है क्या क्या तो नारायण दस लक्षण श्रीमद भागवत के बताए हुए हैं तो प्रथम जो दो स्कंध हैं वो तो अधिकारी और साधन का वर्णन करने के लिए हैं और फिर ये स्वर्ग प्राकृत सृष्टि कैसे होती है उसका वर्णन है इसमें विविधता कहां से आती है वो विसर्ग का वर्णन है स्थान का नारायण वर्णन है और पुष्टि का वर्णन है ऊती का वर्णन है मनमंत्रर का वर्णन है मनमंतरेशों का वर्णन है और निरोध का वर्णन है मुक्ति का वर्णन है आश्रय का वर्णन है इसमें आश्रय तत्व जो है वो साक्षात परमात्मा है अध्यात्म अधिदेव और अधिभूत ये तीनों की स्थिति ये है कि एक के बिना दूसरा कोई नहीं रह सकता यदि मन ही न हो समझ लो आदमी के इंद्रियां न हो मन न हो तो ये अधिभूत कहाँ से मालूम पड़ेगा और अधिदय कहाँ रहेंगे और यदि सूर्यादि रूप अधिदेव न हो तो हमारी इंद्रियां क्या काम करेंगी और यदि अधिभूत रूप रूपादि न हो तो हमारी इंद्रियां और देवता लोग क्या करेंगे इसलिए एक में एक यदा नोपलभा महे त्रृतयन तत्र जो वेद स्व आत्मा स्वाश्रयाश्रया ये तीनों तो सापेक्ष हैं अध्यात्म माने मन और इंद्रियां और अधिदेव माने सूर्य चंद्र आदि देवता और अधिभूत माने गंध रस रूप आदि विषय यदि तीनों में से एक भी न हो तो संसार की उपलब्धि नहीं होगी लेकिन इन तीनों के तीन पने को जो जानने वाला है और जो अपने स्वरूप में ही बैठा हुआ है उस स्वाश्रय आश्रय को परमात्मा के नाम से परमात्मा के नाम से वर्णन करते हैं इस प्रकार ये दूसरे स्कंध में श्रीमद् भागवत दस लक्षण से संपन्न है ये बात बताई गई और दसम विशुद्ध विशुद्धि अर्थम नवा नक्षणम दसम तत्व जो आश्रय तत्व है श्री कृष्ण तत्व कहो ब्रह्म तत्व कहो प्रत्यक्ष चैतन्यभिन्न ब्रह्म तत्व हमारी आत्मा से अभिन्न जो परिपूर्ण ब्रह्म तत्व है परिच्छेद सामान्य अत्यंता भावोपलक्षित जो ब्रह्म तत्व है जिसमें किसी किस्म का कोई टुकड़ा नहीं है कोई जर्रा नहीं है नारायण कोई कतरा नहीं है जिसमें वो जो परिपूर्ण सच्चिदानंद घन परब्रह्म परमात्मा है उसी के निरूपण करने के लिए ये श्रीमद भागवत महापुराण चलता है तो इस प्रकार ब्राह्म कल्प में भगवान ने ब्रह्मा जी को उपदेश किया था अब कोई कहे कि भाई ब्रह्मा जी को तो मोह हो गया श्रीकृष्ण की लीला देख करके तो ये तो बारह कल्प की लीला है और वो जो आशीर्वाद था वो तो ब्राह्मकल्प के ब्रह्मा जी को था अब पाद्म कल्प की कथा प्रारंभ करते हैं इसी से विदुर की कथा में थोड़ा भेद आ जाता है प्रथम स्कंध में जो विदुर की कथा है वो दूसरे ढंग की है वो तो महाराज पांडव आदि के रहने पर है श्री कृष्ण की उपस्थिति में ही है और तृतीय स्कंध में जो कथा है वो तो श्री कृष्ण के परम धाम के गमन के पश्चात की कथा है तो पहली कथा है ब्राह्मकल्प की पादमकल्प की और ये दूसरी जो कथा है अब ये तो पादमकल्प की है और अब इसी में बारह कल्प की कथा का प्रसंग आ जाता है तो तीसरे स्कंद में फिर से उत्थान करते हैं कथा का वो कथा का उत्थान ऐसा करते हैं कि विदुर जी ने अपना घर छोड़ दिया वो घर छोड़ना उनके लिए बहुत कठिन काम था क्यों कठिन काम था कि जिस घर में स्वयं भगवान पधारे जब युधिष्ठिर के दूत बन करके राज दूत बन करके के वहां से रवाना हुए रवाना हुए द्रौपदी एकांत में मिली और अपने बाल हाथ में पकड़ के दिखाया कि कृष्ण तुम दूत बन के जा रहे हो संधि कराने के लिए ध्यान रखना हमारे बालों का ये जब तक दुर्जोधन दुर्जो के रक्त से सींचे नहीं जाएंगे तब तक ये बाल बंधेंगे नहीं जाओ भले कुरुराज पे धारी दूत बर बेश जय भूल इन कहूँ वहाँ केसव द्रौपदी केस द्रौपदी के केशों को केसव केशो वहाँ भूल मत जाना राजदूत बन कर के आए दुर्जोधन महाराज ये पैसे वाले लोग समझते हैं कि सब कुछ पैसे से ही मिल जाता है अरे भाई पैसे वाली बात मांगोगे तो तुम्हें पैसे वाली बात भी मिल जाएगी और सब कुछ पैसे से नहीं मिलता उसके लिए श्रद्धा चाहिए उसके लिए जिज्ञासा चाहिए उसके लिए योग्यता चाहिए नारायण दुर्जोधन ने सोचा की हीरा मोती दे कृष्ण को अपने बस में कर लेंगे पर श्री कृष्ण ने तो उसका भोजन तक स्वीकार नहीं किया उन्होंने कहा कि देखो दुर्योधन संप्रीति भोज्यान आपद भोज्या न चम प्रिय से राजन न चापद गा कोई प्रेम से खिलावे तो उसके यहाँ खाते हैं या भूख से मर रहे हो तो किसी के यहाँ भी खा लेते हैं लेकिन न तो हम भूखे मर रहे हैं और न तो तुम प्रेम से खिला रहे हो तो हम तुम्हारे घर में नहीं खाएंगे दुर्योधन का आमंत्रण श्री कृष्ण ने अस्वीकार कर दिया और बिदुर के घर में स्वयं चले गए क्यों की बिदुर के घर को भगवान अपना घर समझते थे तो कोई अपना घर कभी छोड़ दे ये कोई मुश्किल बात नहीं है लेकिन जिस घर को अपना घर समझ करके भगवान आए हों उसको छोड़ना तो बहुत मुश्किल है तो विदुर जी ने धृतराष्ट्र को बहुत समझाया पर दुर्योधन ने ऐसे कटु वचन कहे कि अंत में विदुर जी अपना धनुष्बाण उनके दरवाजे पर निकल के अवधूत वेश में विचरण करने लगे अवधूत वेश में विचरण करते करते जब ब्रजभूमि में आए यमुना जी के किनारे ये जमुना मैया जो हैं है ये तो महाराज भगवान की बड़ी प्यारी बड़ी प्यारी हैं क्योंकि ये तो गोलोक में राधा कृष्ण जुगल सरकार के श्रम स्वेद के रूप में प्रकट हुई हैं ये राधा कृष्ण के श्री विग्रह का पसीना है और नारायण ब्रज की लीला में भी ये उनकी प्रेयसी कालिंदी हैं इनमें जल विहार होता है और द्वारका में भी ये चतुर्थ पट हैं तो इनकी कृपा से भगवान की प्राप्ति होती है इनके जल में प्रेम का निवास है नर्मदा के जल में ब्रह्मचर्य का निवास है गंगा जी के जल में ज्ञान वैराग्य का निवास है ये जल का प्रवाह होता है और गोदावरी के जल में पुण्य का निवास है गोदाया जल मल्प मग जायते समझाते नारायण इस तरह नदियों के भी अपने अपने गुण होते हैं काबेरी आदि जो नदियाँ हैं उनसे भक्ति भावना की प्राप्ति होती है ये बात भागवत के महात्म्य में और भागवत में भी बिल्कुल स्पष्ट आते है अब जमुना जी के तट पर उद्धव जी का दर्शन हुआ बिदुर को और अब विदुर ने सब द्वारका वासियों की कुशल पूछी और श्री कृष्ण का कुशल पूछने की तो उनकी हिम्मत ही न पड़े कि कैसे पूछें उनके बारे में अब उद्धव जी तो सुन कर के ऐसे मगन हो गए उनकी आंखों से आंसू की धारा गिरने लगी है और शरीर में रोमांच हो गया थोड़ी देर के लिए समाधिस्त हो गए सच्ची बात यह है कि जब पांच बरस के उद्धव जी थे तब श्री कृष्ण के साथ खेलते थे और कृष्ण के खिलौनों से ही खेलते थे और उन्हीं के सखा के रूप में उन्हीं के साथ रहते रहते काले न जरसंगतः अब बुढ़े हो गए हैं श्री कृष्ण के साथ रहते रहते और उन्हीं के साथ उन्हीं का साथ छोड़कर के जब श्री कृष्ण चले गए तो पूछने पर अब उनकी कथा वो कैसे सुनावे एकदम मगन हो गए उनके हृदय में द्रुती आ गई पिघल गया उनका दिल कंठ गदगद हो गया और वे थोड़ी देर के लिए समाधिस्त हो गए और फिर किसी तरह से जब होश में आए तब उन्होंने जन्म से ही श्री कृष्ण की कथा प्रारंभ की मथुरा की कथा मथुरा तो अध्यात्म भूमि है मथ्य तेतु जगत सर्वम ब्रह्म ज्ञान जेनवा जिस ब्रह्म ज्ञान के द्वारा संपूर्ण जगत का मंथन करके सारभूत जो वस्तु है ब्रह्म उसको जो प्रकट करे उसका नाम होता है मथुरा नारायण तुलसीदास जी ने तो एक गाली दी है क्या गाली दी है बोले कि